शिवानंद स्मृति संग्रह श्री श्री महापुरुष जी की स्मृति कथा श्री अक्षय कुमार राय बेलूर मठ के बारे में बचपन में मैंने सुना था उस समय मेरे एक युवक चाचा पाक्षिक उद्बोधन पत्रिका के ग्राहक थे उनके पास पहले पहल उद्बोधन में प्रकाशित स्वामी विवेकानन्द जी की विभिन्न अवस्था के अनेक चित्र मैंने देखे थे मेरे चाचा ने उन चित्रों को काटकर एक कड़े कागज़ पर चिपका रखा था वे चित्र मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे मेरे यह चाचा सुंदर चित्र भी बना सकते थे चित्रों को उन्होंने इस ढंग से सजा रखा था कि देखने से उनमें शिल्प जनोचित रुचि का परिचय मिलता था कुछ बड़े होने पर मैंने उनके पास स्वामी जी द्वारा लिखित अनेक सचित्र ग्रंथ भी देखे थे इन्हें देखने पर बेलुर मठ के बारे में मेरे मन में अनेक प्रश्न उठते थे मेरे भाइयों के जीवन पर इनका बहुत प्रभाव पड़ा है इसमें कोई संदेह नहीं बेलुर मठ के साथ मेरा घनिष्ठ परिचय आकस्मिक रूप से मार्च 1922 सौ ईस्वी में हुआ था उन दिनों मैं ढाका के प्रशिक्षण महाविद्यालय में पढ़ता था कई परीक्षाएँ हो गई थी और कुछ शेष थी एक दिन बूढ़ी गंगा के तट पर एक सहपाठी के साथ मैं घूम रहा था वहीं एक सुंदर गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी को देखकर मेरे मन में बड़ा आनंद हुआ सहपाठी मित्र ने कहा मैं इन्हें जानता हूँ यह रामकृष्ण मिशन के स्वामी शिवानंद जी हैं यह सिंघल में कुछ दिनों तक वेदांत प्रचार कर चुके हैं यह भी ज्ञात हुआ है कि मैं आजकल ढाका के रामकृष्ण मिशन में रहे, रह रहे हैं उन सन्यासी प्रवर के साथ ढाका मठ जाकर परिचय प्राप्त करने की इच्छा हुई दूसरे दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मोत्सव था उसी दिन मठ में मैं उपस्थित हुआ तालाब के किनारे एक प्रदर्शनी की योजना की गई थी उसमें स्वामी जी के अनेक चित्रों के नीचे उनकी वाणियाँ लिखी हुई थी लोग घूम फिरकर सब देख रहे थे दर्श में स्वामी शिवानंद जी भी थे एक सज्जन स्त्रियों के आगे खड़े होकर चित्र आदि देख रहे थे ढाका मटके एक साधु ने उस मनुष्य से कहा जरा हटिए स्त्रियों को देखने में असुविधा हो रही है महापुरुष जी को संकोच के साथ बोले मैं हट जाऊँ सन्यासी ने कहा नहीं महाराज जी आपको हटना नहीं पड़ेगा उस व्यक्ति को हटने के लिए कहा गया है यह मेरा महापुरुष जी का द्वितीय दर्शन है तृतीय दर्शन हुआ था उसके दूसरे दिन मिशन के बरामदे में वह कुर्सी पर बैठे थे प्रणाम करते ही उन्होंने मेरा परिचय पूछा सुनकर कहा तुम्हारे यहाँ के हेडमास्टर मेरे और महाराज अर्थात स्वामी ब्रह्मण जी के साथ भेंट करने भुवनेश्वर आए थे मैंने कहा वह तो मेरे ही बड़े भाई हैं सुनकर उन्होंने बताया किंतु वह भाग आएगा तुम लोग उससे कुछ न बोलना उत्तर में मैंने कहा नहीं महाराज जी हमारी मां उन्हें गृहस्थी में आबद्ध करना नहीं चाहती हैं फिर मैंने अपनी मां के धर्म भाव तथा श्री श्री ठाकुर के प्रति उनकी श्रद्धा की बात बताई वह प्रसन्न हुए फिर बोले किंतु वह मठ में सम्मिलित होना चाहता था महाराज ने उस समय सम्मिलित सम्मति नहीं दी तब उस लड़के ने मुझसे कहा आप कृपा करके मेरे बारे में महाराज से एक बार कह दीजिए मैंने कुछ नहीं कहा महाराज का आशय यह था कि वह कुछ दिनों तक नौकरी करके परिवार की व्यवस्था करे बड़े भाई होने का उत्तरदायित्व चुकाए और तब उनके बाद घर छोड़कर कर आवे उस दिन श्री के भक्त एक वकील ने मुझसे कहा देखिए आप बड़े सीधे मास्टर प्रतीत होते हैं यहाँ अनेक मनुष्य दीक्षा ले रहे हैं आप भी दीक्षा लेने की चेष्टा क्यों नहीं करते मैंने कहा क्या गृहस्थों को दीक्षा दी जाती है मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम उन्होंने कहा जी हाँ अनेक उत्सुक व्यक्ति यहाँ दीक्षा ले रहे हैं ढाका मिशन के उस समय के अध्यक्ष महाराज से मैंने कहा आप कृपा करके मेरी दीक्षा के विषय में कुछ सहायता कीजिए कुछ असंतुष्ट होकर उन्होंने कहा मैं आपको क्या सहायता दे सकता हूँ कथा मृत या स्वामी जी की पुस्तकें आपने पढ़ी है मैंने उत्तर दिया जी हाँ छात्र जीवन में उन पुस्तकों को मैंने पढ़ा है इस पर उन्होंने और कुछ नहीं कहा मेरे मन में कुछ खेद उत्पन्न हुआ अब की बार मैं स्वयं ही इस विषय में कुछ साहस के साथ महापुरुष जी से बात करने के लिए पहुंचा दीक्षा की प्रार्थना करने पर पहले तो उन्होंने उसे बचा जाना चाहा बाद में कहा दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है जिस देवता पर तुम्हारे मन में भक्ति है उनका स्मरण मनन करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा इस बात से मैं संतुष्ट न होकर मौन रह गया तब उन्होंने कहा जिस देवता पर तुम्हारा विश्वास है नदी किनारे एकांत में संध्या समय बैठकर उनका नाम एकाग्रता के साथ जपते रहो, उसी से मन में शांति मिलेगी दूसरे दिन मैंने वैसा ही किया बूढ़ी गंगा के किनारे मेडिकल स्कूल के पीछे एकांत स्थान में बैठकर मैं अपने इष्टदेव का नाम कुछ क्षणों तक जपता रहा किंतु मन की चंचलता शांत न हुई मैं समझ गया कि इससे विशेष काम न होगा सदगुरु की कृपा हुए बिना कुछ न होगा ऐसी धारणा मेरे मन में दिन हो गई दूसरे दिन मैंने जाकर महापुरुष जी को प्रणाम किया और कहा महाराज जी आपकी आज्ञा के अनुसार नदी किनारे बैठ मैंने अपने इष्ट देव का नाम जपा था किंतु उससे मन स्थिर न हुआ समझ में आया कि इससे मन का संयम न होगा गुरु की कृपा चाहिए उन्होंने उस संयम शब्द पर जोर देकर कहा हाँ मन का डिसिप्लिन आवश्यक है दीक्षा के संबंध में उन्होंने उस समय और कुछ नहीं कहा निराश होकर श्री ठाकुर के भक्त ढाका विश्वविद्यालय के एक अध्यापक को मैंने अपने मन का दुख जताया उन्होंने सहानुभूति प्रकट की और रात को मेरी व्याकुलता की बात महापुरुष जी से कही इससे वह दीक्षा देने में राजी हुए दूसरे दिन शाम को अध्यापक महाशय से यह बात जानकर मैं प्रसन्न हुआ उसी दिन टंगाइल में भी दो छात्रों ने मिशन में आकर दीक्षा ग्रहण की इच्छा निवेदित की महापुरुष जी पहले कुछ असंतुष्ट होकर बोले स्कूल के लड़के दीक्षा के विषय में कुछ भी नहीं समझते दूसरों की देखा देखी दीक्षा लेने के लिए आ पहुँचे नहीं जाओ आकर पढ़ जा पढ़ो अभी दीक्षा नहीं होगी दोनों लड़के रो पड़े महापुरुष जी ने कहा क्या केवल रोने से ही काम बन जाएगा अभी तो पढ़ने लिखने का समय है दीक्षा लेकर क्या करना है बाद में रात को अपने सेवक से उन्होंने कहा अच्छा बता दो कल उन दोनों लड़कों की दीक्षा होगी मैं भी दूसरे दिन हॉस्टल से तैयार होकर आया दीक्षा के समय गुरु दीक्ष दक्षिणा ले देनी होती है यह मुझे ज्ञात नहीं था अध्यापक महाशय ने कह दिया था कि दीक्षा के समय महापुरुष जी का चेहरा कैसा होता है ध्यान से देखिएगा यथार्थ में ही दीक्षा ग्रहण के समय उनका तेज पूर्ण वाक्य सुनकर मेरा मन एक अनिरवचनी आनंद के हिलोरों से भर गया और आंखों में आंसू आ जाने से मैं अच्छी तरह उनका चेहरा देख ही न सका दूसरे दिन तीसरे पर मैंने आकर उनका श्री चरण दर्शन किया और दूसरों की देखा देखी कुछ पद सेवा भी की वह मुझे बहुत अच्छी लगी मच्छरों के काटने पर वह हंसते हुए बोले लोग पद सेवा करते हैं किंतु इधर ढाका के भयंकर मच्छर काटते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं उस समय स्वामी ब्रह्मानंद जी बलराम मंदिर में अस्वस्थ थे यह समाचार पाकर ढाका मठ में श्री श्री ठाकुर की विशेष पूजा अर्चना हुई तीसरे पहर आकर मैंने प्रसाद पाया महापुरुष जी और भी कुछ दिनों तक ढाका में रहेंगे ऐसी धारणा लेकर मैं आश्रम से लौटा किंतु दूसरे दिन तीसरे पह जाने पर पता चला कि वह उसी दिन की ट्रेन से कलकत्ता चले गए हैं मन में बड़ा खेद हुआ महापुरुष जी ने ढाका में अस्सी भक्तों को दीक्षा दी है ऐसा सुना उस वर्ष दुर्गा पूजा के अवसर पर बेलुर मठ जाकर मैंने महापुरुष जी का पुण्य दर्शन प्राप्त किया साधुओं की पूजा अर्चना देखकर बहुत ही आनंद मिला एक साथ अनेक साधुओं को देख मुझे नैमिसारण्य में साधु समागम प्रतीत होने लगा ऐसी पूजा भी जीवन में मैंने अन्य कहीं नहीं देखी थी वह स्मृति आज भी मेरे हृदय में आनंद का संचार करती है इसके बाद कोई छुट्टी पाने ही पाते ही मैं कलकत्ते पहुंच जाता था और महापुरुष जी के पवित्र दर्शन तथा उपदेशामृत से परितृप्त होकर लौट आता वह आनंद कुछ दिनों तक स्थाई रहता था महापुरुष जी मठाध्यक्ष होकर क्रमशः दीक्षा दान करने लगे मेरे चट्ट के कुछ मित्रों ने वहाँ जाकर दीक्षा ग्रहण की एक मित्र ने अपनी पत्नी और कुमारी कन्या के साथ मठ में जाकर दीक्षा ली वह मित्र उस दिन से बहुत जप ध्यान करने तथा नियमित रूप से श्री श्री ठाकुर और स्वामी जी की पुस्तकें पढ़ते थे उनकी निष्ठा भक्ति देखकर कर मैं विस्मित होता था चट्ट की विप्लवी महिला कल्पना दत्त तथा मेरे उस गुरु भाई का घर एक ही ग्राम में है पुलिस को किसी सूत्र से इसका पता लगा उन दिनों अंग्रेजों का शासन था पुलिस ने मेरे गुरु भाई की उस छोटी कन्या को थाने में ले जाकर अनेक प्रश्न पूछे किंतु उसने बताया कि कल्पना दत्त गांव में रहती है और हम लोग बहुत दिनों में से शहर में रहते हैं कल्पना दत्त के साथ हमारा कोई संपर्क नहीं है पुलिस ने उस दिन के लिए उसे छोड़कर कह दिया कि जरूरत होने पर वह फिर से बुलाई जाएगी इस लड़की के बाप पर मानो बिजली गिरी लोगों ने कहा पुलिस के हाथ से यह लड़की अब बच नहीं सकती उस समय मैं किसी उत्सव में सम्मिलित होने के लिए बेलूर मठ जा रहा था मेरे गुरु भाई ने व्याकुल होकर मुझसे अनुरोध किया कि महापुरुष जी को मेरी लड़की की विपत्ति की बात जता दी जाए मैंने मठ में पहुंचकर उनके एक सेवक को सारी बातें विस्तृत रूप से बता दी। उस समय महापुरुष स्वस्थ नहीं थे सेवक महाराज ने कुछ संकोच के साथ कहा इसे बताने से क्या होगा मैंने कहा विपन्न गुरुभाई की अत्यंत इच्छा है यह समाचार किसी तरह महापुरुष को बताया जाए सुनते ही तक्षण महापुरुष जी स्वर से बोल उठे कह दो पुलिस लड़की का कुछ न कर सकेगी सत्यमेव जय थे यह बात सुनकर मुझे बहुत ही शांति मिली मेरे मित्र को पता लगने पर वह भी शांत हुए महापुरुष जी की बात अक्षरशा सत्य हुई पुलिस ने उस लड़की की फिर कोई पूछताछ नहीं की एक बार शारदीय दुर्गा पूजा के पूर्व चट्टग्राम के कुछ सूरन अर्थात जमी कंद लेकर मैं मठ पहुँचा वह विख्यात सूरन महामाया की पूजा में लगेगा इससे महापुरुष जी बहुत प्रसन्न हुए चट्टग्राम की तत्कालीन परिस्थिति की भी कुछ चर्चा हुई प्रसंगवश मैंने बात उठाई चट्टग्राम के कुछ छात्रों ने स्वदेश प्रेम से अनुप्राणित हो विभिन्न प्रकार से प्राण त्याग किया है और किसी ने आत्महत्या भी कर ली है क्या इनकी आत्मा की अधोगति होगी उन्होंने कहा नहीं उनकी सद्गति होगी महामाया इन्हें देख रही हैं अंग्रेजों का लालच बहुत बढ़ गया है बदले में उन्हें अब की बार कुछ देना पड़ेगा कहना न होगा कुछ सालों के भीतर ही उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई थी एक बार बेलूर मठ में एक मारवाड़ी भक्त को मिठाई प्रसाद दिया गया रसोई घर के पास बैठकर वह खाने लगे प्रसाद समाप्त होने पर महापुरुष जी ने उनके हाथ में एक लोटे से जल डाल दिया उन्होंने उसके उस उससे हाथ धोया देख मुझे बहुत ही विस्मय हुआ महापुरुष महाराज की कैसी अभिमान शून्यता अथवा क्या यह नारायण बुद्धि से सेवा है वह मुझसे कहते थे छुट्टी होते ही मठ चले आना मठ में रहने को स्थान की कमी है इसलिए कलकत्ते में ही रहना अद्वैत आश्रम में रहो तो अच्छा पूजा के पहले वह किसी किसी दिन अद्वैत आश्रम से टेलीफोन द्वारा खबर लेते थे कि मैं आया हूँ या नहीं कैसा अहेतुक प्रेम